परम पिता परमात्मा के मुख्य नीच ओम नाम का स्मरण करेंगे प्रभु के स्मरण के लिए अंदर से मानसिक स्थिति का संपादन करने का प्रयास करें धीरे से दोनों पलकों को बंद कर लें अंदर ही अंदर मन ही मन प्रभु को सब और उपस्थित अनुभव कीजिए जो अनंत जन्मों के सच्चे साथी सच नाती अंतर्यामी समस्त माता पिताओं के माता पिता हैं जिनकी कृपा जिनकी करुणा और जिनकी दया के बिना पल भर भी हमारा जीना मुश्किल है ऐसे तात शिरोमणि परम प्रभु परमात्मा के भाव से स्वयं के हृदय को सब ओर से सराबोर भरा हुआ अनुभव कीजिए जिनकी कृपा से आज का ये जीवन हमें सुलभ हुआ जिनकी अनुकंपा से सुंदर चक्षुओं से हम देख रहे हैं सुन रहे हैं बोल रहे हैं जीवन को जी रहे हैं यदि उनकी कृपा एक क्षण भी हमसे दूर हो जाए तो इस जीवन का तो कोई ठिकाना नहीं तो आइए मीठे मृदु कंठ से मधुर स्वर में उस प्रिय पिता के ओम नाम का श्रद्धा से सुमिरण करें श्वास भरिए जो hey, अनुगा से समायुक्त तो होकर दोनों पलकों को खोलें सामने देखें श्री पंडित विश्वनाथ जी शास्त्री श्री पंडित दुष्यंत जी शास्त्री अन्य सभी मेरी प्यारी माताओं बहनों उपस्थित आगंतुक महानुभाव और प्यारे बच्चों पूर्व निवेदन को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपसे गायत्री मंत्र को लेकर कुछ चर्चा करना चाहूंगा गायत्री मंत्र लगभग संपूर्ण विश्व के अंदर न्यूनाति न्यून 40 प्रतिशत लोग तो इस मंत्र से बखूबी वाकिफ है उस गायत्री मंत्र को लेकर जिस गायत्री मंत्र के गुंजान को शुभ और पवित्र माना जाता है जिस गायत्री मंत्र के अर्थ को न जानने वाले लोग भी उसका उच्चारण करके अपने हृदय को पवित्र और भावनाओं को श्रेष्ठ बनाया करते हैं उस गायत्री मंत्र में इतना अमृत भरा है इतना सरल है इतना सहज है उसके चिंतन पर उसके मनन पर और उसके शब्दों के अर्थ पर विचार करने से ज्ञात हो पाता है कि उस गायत्री मंत्र में परमपिता परमात्मा के हृदय का कितना प्यार छिपा हुआ है कितना अमित प्रेम है हम पुत्र और पुत्रियों के लिए कितना स्नेह है कितना आर्जव है कितनी आर्द्रता है कितना मिठास और मृदुता है उस गायत्री मंत्र में हम प्राणियों के लिए उसके अर्थ पर जाने पर उसका विचार करने पर ही शायद हम समझ पाएंगे जब तक चिंतन नौका में हम किसी मंत्र को लेकर सवार न हो तब तक उस मंत्र के गर्भ में छिपे हुए अमृत को हम नहीं पा सकते तब तक उसमें छिपे हुए उस रहस्य से हम कभी वाकिफ नहीं हो सकते गायत्री मंत्र अत्यंत रहस्यात्मक मंत्र है वैसे तो जो भी वेद के अंदर भगवान के संदेश हैं, सारे के सारे संदेश अनंत अमृत और रहस्यों से भरे हुए हैं। लेकिन प्रभु की कृपा और अनुकूल अवसर के कारण हम आज गायत्री मंत्र पर ही कुछ विचार करेंगे जिसे श्रद्धा से समझदारों ने बुद्धिमानों ने सिद्धों ने महात्माओं ने मुनियों ने महामंत्र कहा तो कहीं गुरु मंत्र कहा उस गायत्री मंत्र का चिंतन करें गायत्री मंत्र से हु आप सभी लोग परिचित हैं ऐसा मैं समझता हूं आप जानते हैं आप भी गुनगुनाते हैं जहां तक हो बहुत तुमको तो आप में से गायत्री मंत्र का अर्थ भी याद होगा उसी अर्थ को आधार बनाकर थोड़ा सा मैं अपनी दृष्टि के सहारे आपको इस जगत में विचरण कराना चाहूंगा प्रभु ने क्या हमें दिया क्या बनाया कैसे हैं ईश्वर क्या करते हैं हमारे लिए इस सारा का सारा रहस्य विज्ञान कर्मों का सुलेख गायत्री मंत्र में समाहित है आइए हम उस माता वेद माता के एक अमृत सूत्र महामंत्र गायत्री का चिंतन करते हैं गायत्री मंत्र सब साथ में मिलकर एक बात बोलते हैं फिर उसकी शुरुआत करेंगे बोलिए बच्चे बोलेंगे साथ में बोलेंगे बोलिए श्वास भरिए मेरे साथ साथ मिलके बोलेंगे मीठे मृदु कंठ से मधुर उच्चारण करेंगे ओ। तुर्वण्यम भर्गो देवस्तो दया पहला शब्द बोलो गायत्री मंत्र का क्या है पहला शब्द ओम ओम गायत्री मंत्र का अंग नहीं है गायत्री मंत्र का नहीं है, ओम है परमेश्वर का नाम हम जो भी काम करते हैं हम जो भी शुभारंभ शुरुआत करते हैं यह हमारी संस्कृति रही हमारी सभ्यता रही ये हमारी पद्धति रही कि उसके आरंभ में हम परमेश्वर का नाम लेकर उस कार्य का शुभारंभ करते हैं तो वैसे ये गायत्री मंत्र भी मंगल कल्याण के करने वाला है तो इसके आरंभ में भी परमेश्वर का ओम नाम लगाते हैं ओम नाम ईश्वर का है किनका है लेकिन ओम जो शब्द है वो ईश्वर नहीं है समझ में आई बात ओम जो नाम है वो तो ईश्वर का नाम है लेकिन ओम जो शब्द है वो ईश्वर नहीं है हम चाहे जिंदगी भर ओम ओम ओम करते रहे मणियों की माला ही न श्वासों की माला से ओम भजते जपते रहें, लेकिन फिर भी कभी हमें परमात्मा नहीं मिलेंगे ओम नाम परमात्मा का है ओम नाम परमात्मा का है लेकिन परमात्मा ओम ओम नाम नाम से अलग है लेकिन ओम नाम का और परमात्मा का नित्य संबंध है यदि हम केवल नाम को जाने और जिसका नाम है उसे न जाने तो केवल नाम के जानने मात्र से उस तक हम कभी नहीं पहुंचे बात समझ में आ रही यदि हमें पानी शब्द का तो पता है लेकिन पानी शब्द से किस द्रव्य को किस वस्तु को कहा जाता है ये पता नहीं है तो हम जिंदगी भर पानी पानी करते रहे लेकिन पानी को नहीं खोज पाएंगे तो ओम जो शब्द है इस शब्द में जिसकी ओर संकेत है जिसकी ओर संदेश है वो परमात्मा कैसा है कहाँ रहता है कौन है क्या काम करता है उसका संदेश इस गायत्री मंत्र में भरा हुआ है ओम नाम में भी है लेकिन हम अभी गायत्री मंत्र का चिंतन करेंगे गायत्री मंत्र में भी भरा हुआ है गायत्री मंत्र का पहला शब्द बोलेंगे बोलिए भू हो क्या है भू भू गायत्री मंत्र का पहला शब्द है भू शब्द का क्या अर्थ है प्राणों का भी प्राण बोलो प्राणों का भी प्राण ईश्वर हमारे प्राणों के भी प्राण है कैसे हैं ईश्वर हमारे प्राणों के प्राण गायत्री मंत्र का जो पहला शब्द है उस शब्द का अर्थ है ईश्वर हमारे प्राणों के भी प्राण है और महर्षि मनु जो सृष्टि के पहले राजा हुए वो राजऋषि मनु तो कहते हैं कि ये जो तीन महाव्याहृतियां हैं भू भुव, भूवा और स्वह इनको जितना दोहोगे आप जैसे गो के स्तनों से हम दूध निकालते हैं वैसे इन व्याह का जितना चिंतन करोगे उतना ही इनमें से अमृत निकल कर आएगा वो अमृत कैसा है उसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं ओम भू शब्द का अर्थ है प्राणों का भी प्राण वह परमात्मा प्राणों के प्राण कैसे हैं पहले ये विचारना होगा ये प्राण क्या है तो सतपत ब्राह्मण कार कहते हैं अन्न वही प्राण अन्न हमारा प्राण है जिसके बिना हम जी नहीं सकते जिसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता वो सारी की सारी वस्तुएं प्राण है अन्न तो यहां पर प्रतिनिधि के रूप में कहा गया जैसे अन्न के बिना हम जी नहीं सकते वैसे क्या जल के बिना हम जी सकते हैं नहीं जी सकते क्या वायु के बिना हम जी सकते हैं नहीं जी सकते क्या पृथ्वी के बिना हम जी सकते हैं नहीं जी सकते क्या अग्नि के बिना हम जी जी सकते सकते हैं नहीं सकते। क्या हम अन्नादि पदार्थों के बिना जी सकते हैं क्या औषधिया वनस्पतियों के बिना जी सकते हैं क्या फल फूल कंद मूल इन वृक्षों के बिना जी सकते हैं क्या गो आदि प्राणियों के बिना हमारे जीवन की समुचित व्यवस्था हो सकती है क्या माता पिता के बिना हम जीवन पा सकते हैं क्या गुरुजनों के बिना हमें ज्ञान चक्षु कहीं से मिल सकते हैं नहीं जिन जिन पदार्थों के माध्यम से जो मनुष्य ने नहीं बनाए ईश्वर ने बनाए वो सब पदार्थ जिनके माध्यम से हम जीवन को धारण करते हैं जीवन के जीने में जो सहायक बनते हैं वो सब के सब प्राण है क्या है ये बात समझ में आई ये वायु हमारा प्राण है ये जल हमारा प्राण है ये अग्नि हमारा प्राण है ये पृथ्वी हमारा प्राण है आकाश हमारा स्पेस खालिस्तान हमारा प्राण है ये फल फूल कंद मूल हमारे प्राण इनके बिना हम जी नहीं सकते तो क्या इस अन्न को हमने बनाया बोलो साथ में भी बोलना है आपको बचपन में नाना नानी की कहानियां सुनी दादा दादी की कहानियां सुनी गोद में बैठकर सुनी ना अब आप हूं नहीं करेंगे हूंकार नहीं भरेंगे स्वीकृति नहीं देंगे कि आपने समझ लिया सुन लिया तो मुझे कैसे पता लगेगा कहानी रुक जाएगी तो हम तो वेद मंत्र पे चर्चा कर रहे हैं भगवान के संदेश पर विचार कर रहे हैं तो हूं करते रहना है तो क्या ये पृथ्वी हमने बनाई है बोलो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं और आपकी स्वीकृति होनी चाहिए हा ऐसा नहीं हो कि हा में भी आप ऐसे कर दे और ना में भी ऐसे कर दे तो गड़बड़ हो जाएगा हा में ऐसे और ना में ऐसे ठीक है तो क्या पृथ्वी हमने बनाई है नहीं बनाई किसने बनाई ईश्वर ने पृथ्वी हमारा क्या है बोलो प्राण और पृथ्वी के बनाने वाला क्या हुआ प्राण का भी प्राण और वायु हमारा क्या है प्राण जल हमारा क्या है अग्नि हमारा क्या है और इन सबको बनाने वाला कौन है परमात्मा और कौन हुआ वो प्राणों का भी प्राण ये बात समझ में आए अच्छा रोटी हम बनाते हैं या भगवान बनाते हैं बताओ ये सारी माताएं बहने रोटी बनाती बनाते, बनाते हैं ना आप तो रोटी आप बनाते हैं या ईश्वर बनाते हैं आप आप ही बनाते हैं ना आप कहेंगे हम हाथों से बनाते हैं आटे को गूदते हैं अब मैं आपसे थोड़ी चर्चा करता हूं आप कहते हैं रोटी हमने बनाई तो मैं प्रश्न करूंगा कि रोटी किससे बनी आटे से बनी आटा किसने बनाया आप कहेंगे चक्की ने बनाया मैं पूछूंगा चक्की के वो पार्ट वो लोहे की रचना किसने की आपने कहेंगे किसी ने किसी कंपनी ने या किसी मनुष्य ने की मैंने पूछू उस रचना को करने वाले मनुष्य की बुद्धि किसने बनाई परमात्मा ने बनाई उस बुद्धि से वो मशीन बनी मशीन से आटा हुआ और आटे से आपने रोटी बनाई और रोटी किन हाथों से बनाई किससे बनाई हाथों से बनाई ना और ये हाथ किसने बनाया आपने सब अपनी मां से जाकर पूछू पूछिए माता जी जरा आप बताओ ये शरीर आपने बनाया है क्या क्या कहेगी माँ नहीं पुत्र मैंने नहीं बनाया जरा आपने तात अपने पिता से जाकर पूछो तात तातशीरी के ये देह आपने बनाई है क्या कहेंगे पिताजी ना पुत्र हमने तो एक संसार ने जो हमें एक नियम दिया एक व्यवस्था दी हमने तो उसका पालन किया बस पालन क्या किया हमने गर्भ गर्भ में तुम्हें पाया। आपने आप से से खुद पूछो कि नहीं पिता ने बनाया, ना ने बनाया बनाया तो तो क्या इस देह को के के अंदर मैंने ही बना लिया? तो उत्तर मिलेगा नहीं तो अवश्य किसी चौथे ने बनाया है ना ये भवन किसी ने बनाया है तब बनाया अपने आप बन गया बनाने से बना वैसे ही माँ का गर्भ और उस गर्भ के अंदर ये शरीर भी किसी के बनाने से बना आप कहेंगे वो गर्भ तो पहले से ही बना हुआ आया है शरीर में ऐसी व्यवस्थाएं इसलिए हो गए। मैं कहूंगा आप एक ईट बनाते हैं ईट बनाते हैं तो ईट के लिए पहले एक सांचा बनाना होता है साचे में यदि आपने कोई नाम लिख दिया और बाद में उसमें माटी डाली तो उस ईट में भी वो नाम गुदा हुआ आएगा क्या आएगा गुदा हुआ आएगा जो नाम उस सासे के अंदर आप लिखेंगे वही ईट पर उतर के आएगा तो जैसी व्यवस्था प्रभु ने मां की गर्भ में की हमने वैसा का वैसा ही शरीर पाया तो किसने की व्यवस्था तो ये शरीर किसने बनाया परमात्मा ने ये हाथ किसने बनाया जिस बुद्धि से आपने रोटी बनाई वो बुद्धि किसने बनाई ये सारा शरीर किससे चल रहा है सारा शरीर परमात्मा से चल रहा है ये हाथ परमात्मा से बने हैं और ये बुद्धि उसकी बनाई हुई और वो आटा भी उसकी व्यवस्था से बना है तो बताओ फिर आप कैसे कह सकते हैं कि रोटी हमने बनाई वायु नहीं होती तो क्या अग्नि जलती और अग्नि नहीं जलती तो क्या रोटी पकती और पानी नहीं होता तो क्या आटा पिंडीभूत हो जाता थड़ा उसका बनता तो फिर हमारे हाथ में क्या है हम तो बहुत तुच्छ हैं, किंचित हैं। तो इन सब को बनाने वाला कौन है परमात्मा इसलिए कहा प्राणों का भी प्राण है वो सब पदार्थ उस परमात्मा ने बनाए हैं जिन पदार्थों के माध्यम से हम जीवन को धारण करते हैं वो सारे पदार्थ हमारे लिए प्राण हैं और उनका बनाने वाला परमात्मा प्राणों का भी प्राण है ये बात समझ में आ गई इसके बाद में दूसरा शब्द भूवह भूवह का मतलब क्या हुआ दुखों से छुड़ाने वाला वह परमात्मा हमें दुखों से छुड़ाता है कैसे छुड़ाता है जब हमें क्षुदा लगती है जब हमें प्यास लगती है तो पानी के माध्यम से हमारी पिपाशा को दूर करता है जब हमें भूख लगती है क्षुदा लगते हैं तो क्षुदा की निवृत्ति भोजन के माध्यम से करता है जब हमें रोग घेर लेते हैं बीमारियां हो जाती हैं तो उन रोगों की निवृत्ति उनसे हमें दूर उनसे हमें मुक्त औषधियों के माध्यम से करता है जब हमें गर्मी लगती है तो हवा और वृक्षों की छांव के माध्यम से हमारी रक्षा करता है जब हमें उत्तम जीवन और उत्तम दिशा की जरूरत होती है तो गुरुओं के माध्यम से और वेद के माध्यम से हमारा मार्ग प्रशस्त करता है प्राणों के माध्यम से ईश्वर हमें दुखों से बचाता है यह बात समझ में आ गई भू शब्द का अर्थ हुआ वह दुखों से छुड़ाता है कैसे छुड़ाता है प्राणों के माध्यम से तीसरा शब्द बोलो स्व स्वह का अर्थ हुआ वह परमात्मा सुख स्वरूप है और सुखों का दाता है वह परमात्मा सुख स्वरूप है इस बात का पता तो तब लगता है जब हम अष्टांग योग की पद्धति का अनुसरण करके हृदय की अंतर गुहा में परमात्मा को खोजते हैं तब पता लगता है कि वह परमात्मा सुख स्वरूप है आनंद स्वरूप है ये तो उन्हीं योगियों को उन्हीं मनुष्यों को उन्हीं मुनिगणों को पता लगता है जो अष्टांग योग की पद्धति का अनुसरण करके अंतर गुहा में जाकर खुद परमात्मा को खोजते हैं बाकी लोगों को बाकी ज्ञानियों को ये पता लगता है कि प्राणों के माध्यम से वह प्रभु दुखों को हरता है और दुखों को हरने के बाद में इन पदार्थों से हमें सुख देता है जब भोजन से भुभुक्षा निवृत्त हो जाती है तब हमें क्या मिलता है सुख मिलता है तृप्ति का एहसास होता है मई जून का महीना हो रेगिस्तान के अंदर आप भ्रमण कर रहे हो और कहीं देखने को छांव ना हो कहीं पीने को पानी न होठ उस गर्मी से और पेड़ उस तपती हुई जमी से लाल होए जा रहे हो और हो फटे जा रहे हो और वहां से रक्त बहने को हो तो उस समय कोई आपको एक पानी का गिलास जराला कर दे तो आप सहज कह उठेंगे वह प्रभु प्राण मिल गए तो ये तृप्ति का एहसास भी प्रभु के वे व्यवस्था से ही होता है दुखों की निवृत्ति होने पर जो सुख मिलता है यह भी ईश्वर की व्यवस्था से ही होता है आगे कौन सा शब्द है तत् तत् तत् कौन सा है? है? तत्, का क्या अर्थ वह परमात्मा कौन सा परमात्मा जो प्राणों का प्राण है जो दुखों का हरने वाला है और जो सुखों का दाता है भू मतलब जो प्राणु का प्राण है भू का मतलब जो दुखों का हरता है स्वह का मतलब जो सुख स्वरूप और सुखों का दाता है वह परमात्मा कैसा है उसका नाम क्या है तो फिर आगे कहा सविता वो परमात्मा क्या करता है तो सविता शब्द से हमें समझाया सविता शब्द का क्या अर्थ है सकल जगत की उत्पत्ति करने वाला और समग्र ऐश्वर्यों का दाता वह परमात्मा सकल जगत की उत्पत्ति करने वाला है जो प्राणों का प्राण है जो दुखों का हरता और सुखों का दाता है वो सकल जगत की उत्पत्ति करने वाला क्या है ये सकल और क्या है ये जगत तो कहा सकल सकल जो आँखों से दिखाई देता है जो जो जो कानों से से सुनाई देता है, है, है, रसना के के में में आता है, के चकने में आता है, जो नासिका सूहने में आता जो त्वचा के स्पर्श में आता जो पैरों से नापने में आता और जो हाथों के संयोग और वियोग में आता है जो मन के मनन में और बुद्धि के निर्णय में और और चित्त के संग्रहण में आता और आत्मा के अनुभव में आता है वो जितना का जितना ये जगत है सब और वो सारा का सारा सकल है सारा का सारा सकल है और आगे कह सकल जगत की उत्पत्ति करने वाला और फिर जगत क्या है ये जितना का जितना सकल है सब का सब जगत है गतिशील है जगत गच्छती जगत गच्छतीसरती संसार जो निरंतर गतिशील है जिसमें सतत परिवर्तन हो रहा है जो क्षण भर भी कहीं ठहर नहीं रहा भले हमें लगे हमने कल किसी बच्चे को देखा और आज देखा तो उसमें अंतर लगता नहीं लेकिन हकीकत तो यह है कि उसमें अंतर हो गया हमने देखा एक क्षण पहले दीप सिका को जलते हुए और दूसरे ही क्षण हमने देखा तो लगा कि दीपिका तो वो की वो है इसमें तो कोई अंतर नहीं है लेकिन अंतर तो हो चुका जब देखा उसके बाद में देखने का पुनः संकल्प किया तभी तो उसमें अंतर हो चुका जो थी दीप वो जल के समाप्त हो चुकी अब नया नीचे से नया नीचे से बाती ने फिर से तेल को ले लिया और उसे अग्नि के रूप में प्रज्वलित करके तार से तार जोड़ दिया हमें दिखता है बहता हुआ पानी सरिता का हम कहते हैं सरिता बह रही है पानी बह रहा है ये पानी गया जो गया जो वो फिर नहीं आ सकता अब वहां दूसरा आएगा लेकिन लगता है एक ही पानी है नहीं पानी था वो निकल गया अब नया आ गया शरीर कल था वो तो परिवर्तन हो गया आज फिर से नया आ गया रोजाना हम जो खाते हैं पीते हैं ग्रहण करते हैं उनसे इस शरीर के अंदर रस रक्त मांस मज्जा अस्थिमेध वीरी शुक्र आदि बनता है उन्हीं से कोशिकाएं बनती है रोजाना नहाते धोते समय कुछ भी काम करते समय पसीने में न जाने किस किस प्रकार से पुरानी कोशिकाएं मरती हुई जाती हैं। गिरती हुई जाती जाती हैं हैं गिरती और नई कोशिकाएं बनती हुई जाती हैं सतत दुनिया में परिवर्तन हो रहा है शरीर में ही नहीं इन पंचभूतों से जो भी दुनिया में बना हुआ है इस प्रकृति से जो भी निर्मित ये विकृति है सबके सब, के सब परिवर्तनशील है इस पृथ्वी के अंदर गति है तो इस सूर्य में गति है बुद्ध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम में गति है जितने भी इस सौर परिवार में जितने भी परिवार के सदस्य हैं सब में गति हैं और इस एक आकाशगंगा में जितने भी करोड़ों सौर परिवार है सबके सब में गति है और जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगाएं हैं सब में गति है और कहा इनके अंदर जो पदार्थ है उनमें भी गति है और तो और यहाँ पर जो ये माइक है इसमें भी जितने परमाणु हैं सबके अंदर गति है कहा प्रभु ने सकल जगत की उत्पत्ति करता जितना भी सकल ये जगत है वो सारा गतिशील है आज है कल नहीं रहने वाला है अस्वत्थे वो निषदनम परणे वो वह सत्या सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता है जितना भी दुनिया में हमारे पास में ऐश्वर्य है ऐश्वर्य क्या है ये सुंदर शरीर ऐश्वर्य है ये सुरक्षित अच्छे चक्षु आंखें ऐश्वर्य ऐश्वर्य ये हाथ हमारा ऐश्वर्य अच्छी बुद्धि हमारा ऐश्वर्य अच्छे पुत्र पुत्रियां हमारे ऐश्वर्य अच्छे माता पिता हमारे ऐश्वर्य अच्छे गुरुजन हमारे ऐश्वर्य दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं सब के सब हमारा ऐश्वर्य है जो हमारे पास में उसे हम अपना करते हैं जो दूसरों के पास वो दूसरों का लेकिन जो संपूर्ण दुनिया में वो सबका सब ऐश्वर्य सब परमात्मा का है ये पृथ्वी किसकी है बोलो ये वायु किसकी है ये अग्नि किसकी है ये वृक्ष किसके हैं ये पशु पक्षी किसके हैं ये शरीर किसके हैं ये पृथ्वी के अंदर से निकलता सोना रंगा तांबा, हीरा, पन्ना पुखराज किसके हैं? हमारे हमने बनाए बनाए क्या? नहीं जिसने बनाए, सब उसके हैं उसी की कृपा से उसी के साधनों से उसी दिए हुए शरीर के माध्यम से हम संग्रहण करते सोना पहनते हैं अच्छा भवन बनाते हैं अच्छी संतान होती है अच्छी व्यवस्था और अच्छा जीवन जीते हैं। हम कहते हैं हम ऐश्वर्यशाली है लेकिन ऐश्वर्य किसका किसने दिया किसके व्यवस्था से मिला प्रभु की व्यवस्था से कहा सविता सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता वही परमेश्वर है।, आगे का कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है ताने और बाना एक दूसरे में गुथा हुआ है शब्द से शब्द का गहरा संबंध है जब ताना और बाना जुड़ता है जब ताने में बाना और बाने में ताना होता है तो फिर वस्त्र को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ताना और बाना मिलकर वस्त्र को जन्म देता है ताने को तोड़ना सरल है और बाने को तोड़ना सरल है लेकिन जब ताना और बाना मिल जाए तो तोड़ना मुश्किल है ताने बाने की बदौलत वस्त्र है। अभी इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है लेकिन यदि इसका ताना एक धागा अलग हो बाना एक धागा अलग हो तो तोड़ना बड़ा सहज है जब तक हम इस गायत्री मंत्र के हर शब्द के जो संबंध है उन संबंधों को जीवन में नहीं उतारते तब तक पाप का करना सहज है पाप का होना सहज है लेकिन जिस दिन हम गायत्री मंत्र के आरंभ और अंत के संबंध को समझकर जीवन की शुरुआत कर देंगे उस दिन पाप का होना अत्यंत मुश्किल है उस दिन दोष का होना अत्यंत मुश्किल है उस दिन बुराई नामुमकिन है गायत्री मंत्र का पहला शब्द कहता है वह परमात्मा प्राणों का प्राण है दूसरा कहता है वह प्राणों के माध्यम से हमारे दुखों का हरता है तीसरा कहते हैं वह प्राणों के माध्यम से दुखों को हर के हमें सुखों को देता है और चौथा कहता है वह जो परमात्मा है जो प्राणों से दुखों को हरता और सुखों को देता वह परमात्मा सविता अर्थात की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता है उस परमात्मा का हम क्या करें तो कहा सवितुर उसका हम वर्ण कर ले उसको गले से लगा लें उसको बाहों में भर लें उसको दिल में बिठा ले उसको मनो और मस्तिष्क के अंदर अग्रदूत बना लें कि उसके निर्देश से हम चलें, उसकी दृष्टि से हम देखें उसके कहे पर हम जीवन का कोई भी काम करें उसका हम वर्ण कर लें क्योंकि सब कुछ उसी का दिया हुआ है उसके दिए हुए के बिना तो क्षण भी हमारा इस जीवन में कुछ भी करना असंभव है इसलिए कहा उसका हम वर्ण कर ले वरण्यम उसका हम वर्ण कर ले जो प्राणों का प्राण दुखों का आता सुखों का दाता सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्य का दाता है उस प्रभु का वरण्यम हम वर्ण कर ले क्या होगा उसके वर्ण करने से उसके वर्ण से क्या होगा तो कहा आगे भर्ग है उस प्रभु क्या हो? जैसे ही हम वर्ण करेंगे भर्ग है हमारी जितनी भी दुरीत भावनाएं हैं जितना भी काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा घृणा जितनी भी कुटिलताएं हैं जितने भी दोष हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, सारे के सारे बोले भर्ग जलकर भस्म हो जाएंगे सब दोष सब बुराइयां सब कमियां सब न्यूनताए जलकर भस्म हो जाएंगे। भर्ग जलकर कर भस्म हो जाएगी आप जब भी ध्यान में बैठते हैं आप जब भी ईश्वर के चिंतन में बैठते हैं जब भी आप भगवान के मनन उपासना में संध्या में बैठते हैं उस उस समय समय मन में कोई विकार नहीं आता, उस समय समस्त दुर्गुणों से से बुराइयों आप दूर रहते हैं क्योंकि आप प्रभु के भजन में लगे रहते हैं एक मंत्र में तो यहां तक कहा प्रभु ने हे पाप परे हट जा हे पाप तू दूर चला जा मेरे मन को तो भगवान के वचन में लगने तो जैसे ही हमें ईश्वर की संध्या उपासना में ध्यान में, मनन चिंतन में अपने आत्मा के स्वरूप में या परमात्मा के स्वरूप में स्वयं को लगाते हैं तत्क्षण तो हम समस्त बुराइयों से दूर हो जाते हैं प्रत्यक्ष सहज इसका फल हमें दृष्टिगोचर होता है कहा वरण्यम वरण करने से वर्ग सारी बुराइयां सारे दोष सारी कमियां हमारी दूर हो जाएगी उससे क्या होगा उससे क्या होने वाला है जब दोष जब बुराइयां जब न्यूनता है जब दुर्गुण जब कमियां बाहर निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा तो आगे कहा आगे बोलो देवस्य जब दुर्गुण जब बुराइया जब कमिया जलकर भस्म हो जाएगी दूर हो जाएगी तो फिर हमें क्या मिलने वाला है तो आगे कहा देवत् जीवन में देवत्व का उदय होगा जैसे देवत्व का उदय श्री राम जीवन श्री के जीवन में हुआ जैसे देवत्व का उदय श्री कृष्ण के जीवन में हुआ जैसे देवत्व का उदय महर्षि स्वामी दयानंद जी के जीवन में हुआ जैसे देवत्व का उदय समस्त ऋषि मुनियों के जीवन में हुआ जैसे देवत्व का हो जे सभी महान संतों महात्माओं संतों के अंदर हुआ जिसके कारण उनका यश उनकी प्रतिष्ठा उनकी कीर्ति आज भी इस धरा पर जीवित है जिनको हम पलकों से पूजते हैं और अपने भावों से जिनकी आरती करते हैं वो सब के अंदर देवत्व का उदय हुआ देवत्व का उदय तभी होता है जब हमारे हृदय से सारे के सारे कलुषित सारे के सारे दुर्गुण सारे की सारी बुराइयां जलकर भस्म हो जाए कहा भरकर जब बुराईया भस्म होंगी नष्ट हो जाएंगे तो से जीवन में देवत्व का उदय होगा और जैसे देवत्व का उदय होगा सब और आनंद, मंगल, कल्याण ही कल्याण होगा जब देखेंगे तो सभी के अंदर आत्मा ही नजर आएगी कहीं पर कोई भेद कोई भाव कोई लड़ाई कोई झगड़ा कुछ नजर नहीं आएगा तब फिर केवल समता का समता का समतल होगा सब और शील और शांति हो और आनंद और मंगल की भावना आपके अंदर जन्म मिलेगी जब देवत्व का उदय होगा, ऐसी उत्तम स्थिति को सदा बनाए रखने के लिए क्या करना होगा तो आगे बताया। कौन सा शब्द का ध्यान करना होगा उसके ध्यान करने से ये देवत्व ये उत्तम गुण कर्म स्वभाव ये अच्छाइया हमारे जीवन में सदा बनी रहेगी और सदा हमें समता में बनाए रखेगी इससे क्या होगा इन अच्छाइयों के भी सदा बने रहने से हमारे अच्छे बने रहने से फिर क्या होने वाला है फिर आगे कहा बोलो शब्द आगे कहा दियो योना। इन के सदा बने रहने से दियो योना। हमारी बुद्धिया इतनी पवित्र होगी इतनी प्रफुल्ल, इतनी इतनी इतनी ताजा, इतनी पुलकित, सौंदर्य और इतनी संता, और इतने कल्याण की भावनाओं से भरी हुई होगी कहते हैं ऐसी अच्छी बुद्धिया क्या करेगी फिर अंत का शब्द बोलो प्रचोदयात हमें श्रेष्ठ पथ की ओर लेकर चलेगी कल्याणकारी मार्ग की ओर लेकर चलेगी आर्य पथ की ओर लेकर चलेगी जिस पथ पर चलकर हमारे पूर्वज महान ऋषि बने देवता बने महान अपने मोक्ष पथ को प्राप्त हुए ऐसी जो उत्तम स्थिति है ऐसा जो उत्तम जीवन है ऐसी जो उत्तम उपलब्धि है जिसके लिए सारे के सारे दर्शनकार सारे के सारे ऋषि मुनि संबुद्ध कहते आए हैं जिसे हम मोक्ष कहते हैं जिसे हम मुक्ति कहते हैं जिसे हम निर्वाण कहते हैं जिसे हम इस सारे मनुष्य के जीवन का सर्वाधिक श्रेष्ठ लक्ष्य कहते हैं उसकी ओर वो श्रेष्ठ बुद्धि हमें सदा लेकर चलेगी बताओ अच्छा आदमी अच्छी दिशा में लेकर जाएगा ना अच्छा सार्थी रथ को अच्छी ही दिशा में लेकर जाएगा लेकिन गलत सारथी रथ को गलत दिशा में ले जाएगा बुद्धि गलत होगी तो यह शरीर उसी दिशा में और आत्मा तो रथी है बैठा हुआ है इस रथ में बुद्धि गड़बड़ हुई बुद्धि ने गलत किया गलत दिशा में ले जाएगा शरीर वहां चला जाएगा बुद्धि शराबी है तो शराब के मैखाने पर ले जाएगी बुद्धि बुद्धि जुहारी है तो वो जुआ खिलाने ले जाएगी बुद्धि कामी है तो काम वास्तव की समाहित कर देगी बुद्धि यदि कल्याणकारी है तो आत्म की और मंगल की ओर जीवन के उद्देश्य की ओर ले चलेगी और इसी जीवन में इस जीवन का जो उदेश है वो प्राप्त हो जाएगा कृत्य की उपलब्धि होगी जो आनंद आनंद की पराकाष्ठा है जिससे श्रेष्ठ दुनिया में कुछ भी नहीं उस तत्व की हमें उपलब्धि होगी इसलिए हमें चाहिए कि इस गायत्री मंत्र का चिंतन मनन और इसके अनुसार हम जीवन को जिए उस प्रभु को ध्यान में लाएं जिसकी ये प्रेम की पाती है इसे हम पढ़ें इसके अनुसार हम जिसका ये प्रेम संदेश है, हम पुत्रों के लिए कल्याण का ये ये सूत्र मंत्र ये विचार हम इसे अपनाएं और अपने जीवन को महान बनाएं इसी आशा विश्वास और इन भावनाओं के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत आपके प्रति कल्याण की भावना है जिन्होंने मुझे ये दो तीन दिन तक यहाँ इन विचारों को व्यक्त करने का सु प्रदान किया इनके प्रति भी हम मैं बहुत बहुत कृतज्ञता अभी व्यक्त करता हूँ ओम शांति शांत